प्रश्नोत्तर दीपमाला संत तथा सत्संग जिज्ञासा साधु लोग प्राय किसी देवता या देवी का नाम लेकर कहते रहते हैं कि उनकी प्रेरणा से कार्य कर रहा हूं यहां प्रेरणा का तात्पर्य क्या है कृपया अपने अनुभव से बताएं समाधान साधु हो या गृहस्थ यदि परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था है तो वह किसी न किसी रूप में उसे प्रेरणा देता है क्योंकि वह तो हृदय में रहता है किसी दूर कहीं दूर नहीं है व्यक्ति की बुद्धि में एक प्रकार का विचार उत्पन्न कर देता है उसी को साधु लोग भगवत प्रेरणा कहते हैं दूसरी बात यदि आपकी निष्ठा पक्की है तब तो वह प्रत्यक्ष होकर भी किसी रूप में आपको प्रेरणा दे सकता है मेरे जीवन की एक घटना है एक बार एक महात्मा को साथ लेकर मैं ओंकारेश्वर आया महात्मा का शरीर अस्वस्थ था मैं उसकी सेवा करता था के लिए दूध दवाई और भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी उस समय भाव भी था मैं किसी को पत्र तो लिखता नहीं था क्योंकि इसी दृष्टि से यहाँ आया था कि किसी को समाचार न मिले कि मैं कहाँ पर हूँ मेरे पास पाँच सात दिन की व्यवस्था तो थी पर उसके आगे की नहीं थी उसी समय नर्मदा के तट पर बैठा हुआ मैं विचार कर रहा था कि अभी तक तो नर्मदा ने किसी प्रकार काम चलाया पर सात दिन के पश्चात क्या होगा इतने में मुझे प्रत्यक्ष रूप से एक अनुभव हुआ कि किसी माता ने आकर जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा साधु बने हुए कितने वर्ष हुए हैं हमने कहा लगभग बारह तेरह वर्ष तो हो गए फिर पूछा अच्छा यह बता कि इतने समय तक कभी भूखा रखा अब मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं रहा फिर कहा देख इतने वर्ष हुए साधु बने मैं तेरे लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ किसी कारण वह सुबह नहीं तो शाम को कर ही कर ही देती हूँ आज तक कभी भूखा नहीं रखा तेरे अविश्वास के कारण सात दिन आगे तक का प्रबंध कर रखा है और तुझको अभी भी विश्वास नहीं है सात दिन पहले से ही चिंता कर रहा है फिर एक थप्पड़ और मारा मैं समझ गया कि यह माँ नर्मदा ही है उस थप्पड़ और उपदेश ने मेरे जीवन में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसके पश्चात तो मेरे अंदर से यह चिंता हमेशा के लिए निकल गई कि आगे क्या होगा प्रारंभ में इस आश्रम को चलाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी कभी कभी तो सुबह भोजन बना तो शाम के लिए नहीं रहता था पर मुझे कभी इसकी चिंता नहीं हुई मुझे पक्का भरोसा रहा कि माँ नर्मदा व्यवस्था करेंगी यदि वह थप्पड़ नहीं लगा होता तो ऐसी परिस्थिति में अवश्य ही चिंता होती उस थप्पड़ ने ऐसा काम किया कि मैंने कभी किसी भक्त को आश्रम की व्यवस्था के लिए प्रेरित नहीं किया और न ही किसी महात्मा को जाने के लिए कहा कभी कभी देवता इस प्रकार की प्रेरणा भी दे देता है